इसीलिए जहां प्रमाण का लक्षण बताया ना वेदांत शास्त्र में वहां बताया है कि प्रमाण वो होता है जो दूसरे किसी प्रमाण से मालूम न पड़े और दूसरे किसी प्रमाण से बाधित न हो और स्मृति न हो स्मृति रूप न हो ये बात उसके साथ जोड़ी हुई है हो स्मृति व्यावृत्तम प्रमाणांतरा अधिगत प्रमाणांतरा बाधित जैसे देखो हम आंख से रूप देखते हैं तो आंख प्रमाण है क्यों कहो नाक से रूप मालूम पड़ेगा न कान से मालूम पड़ेगा न जीभ से मालूम पड़ेगा न त्वचा से मालूम पड़ेगा ये लाल काला पीला तो आंख से ही मालूम पड़ेगा ना तो दूसरी किसी इंद्रिय से मालूम नहीं पड़ा रूप केवल आंख से मालूम पड़ा इसलिए आंख प्रमाण है और ये कहो कि उस रूप को कान काट दे नाक काट दे, है ना, जीभ काट दे का नहीं काट सकते तो ना दूसरे लोग उसको बता सकते और ना दूसरे लोग काट सकते और स्मृति रूप है नहीं तो प्र, प्रमाण जो होता है ये वेद जो है ना आत्मा के ब्रह्म होने में प्रमाण है का क्यों प्रमाण है बोले आत्मा का ब्रह्म होना किसी दूसरी रीति से मालूम पड़ नहीं सकता केवल वाक्य प्रमाण से महावाक्य प्रमाण से ही मालूम पड़ेगा ये लोग कहते हैं हमने युक्ति से सिद्ध किया है ना? ये इन की नुक्ति जो होती है ना बचकानी होती है वो क्या हमने बुद्धि से यंत्र से सिद्ध कर दिया कि आत्मा परमात्मा एक है तो ये यंत्र और युक्ति ऐसी दुनिया की कोई जुक्ति नहीं है जिसको काटा न जा सके ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसको काटा न जा सके ऐसा कोई हेतु नहीं है जिसको काटा न जा सके तो सब का अपवाद करने के बाद जो बचा हुआ अपना आपा होता है तो समस्त तमसी इस न्याय से है ना उसको बताया जाता है कि बस जो तुम बच गए हो बिना कटे वही अनंत है वही ब्रह्म है तो स्मृति कहां से आवेगी तो ये बताते हैं इसी से जो हमारे श्रुति स्मृति को प्रमाण बोलते हैं ना उसमें श्रुति को स्वतः प्रमाण बोलते हैं और स्मृति को परतः प्रमाण बोलते हैं स्वतः प्रमाण अपने विषय में श्रुति धर्म और ब्रह्म के विषय में श्रुति स्वतः प्रमाण है और श्रुत के होने पर स्मृति प्रमाण है वेदानुसारी होने पर तो जब परतः प्रामायण आ गया तो स्मृति का स्वतः प्रामायण तो चला गया याद तो कभी कभी गलत भी आती है हो कभी कभी मोहन सोहन मालूम पड़ता है कभी सोहन मोहन मालूम पड़ता है है ना याद कभी उनका नाम वो मालूम पड़ता है कभी उनका नाम वो मालूम पड़ता है स्मृति में शंकर है न एक ही मन में हजारों स्मृतियां भरी हुई है तो इसी से बोले कि श्रुति स्मृति पुराण में जहां भेद मालूम पड़े वहां एक नंबर श्रुति प्रमाण और श्रुति के अविरुद्ध होने पर स्मृति प्रमाण और श्रुति स्मृति के अविरुद्ध होने पर पुराण प्रमाण तीसरा नंबर पुराण का है पहला नंबर श्रुति का दूसरा नंबर स्मृति का और तीसरा नंबर पुराण का कहानियां कहानियां प्रमाण नहीं हुआ करते तो जा वेद बाह्यामृत जा वेद बाह ज स्मृति है ज्ञान के विरुद्ध जो स्मरण है प्रमाण नहीं है बिल्कुल प्रमाण नहीं है ज्ञान है देखो ईश्वर अगर सब जगह रहता है तो जहाँ हमारा हृदय है वहां है कि नहीं है, है? अच्छा जहां से हमारे मन में ईश्वर के दर्शन की इच्छा उठी नहीं? वो इच्छा उठने के पहले ईश्वर है कि नहीं है जब उठी तब ईश्वर है कि नहीं है जहा उठी वहां ईश्वर है कि नहीं है है ना तो हे इच्छा रानी तुम कहा जा रही हो है ना एक स्त्री हो रात में जगी उसकी नींद टूट गई गयी छट कमरा खोल के निकल गई बाहर नौकरों ने कहा क्या बात है हमारे पतिदेव नहीं है खोल के महाराज बाहर निकली बाहर निकल के चिल्लाने लगी कहाँ गए सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए अब वो हल्ला सुन के पतिदेव की नींद टूटी तो उसी कमरे में से बाहर तो ये जो किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा ये आदम ने आदम ने अपनी पसली से हौआ को बनाया तो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे तो एक दिन आदम को घर लौटने में देर हो गई तो हौवा ने पूछा तुम कहाँ चले गए थे तो शंका हुई जिसके मन में आजकल किस तरह ऐसी शंका करते हैं <laughs> कहाँ चले गए थे तुम किसी दूसरी स्त्री के पास चले गए तो आदम ने बताया कि संसार भर में एक ही तो तुम स्त्री हो और एक मैं आदम पुरुष हूं तुम तो मैं दूसरी स्त्री के पास कहाँ जाऊंगा तुम्हारी शंका झूठी है तो उस समय तो चुप हो गई लेकिन जब आदम नींद में चले गए सो गए तब वो धीरे धीरे उनके शरीर पर से कपड़ा हटा के उनकी पसली गिनने लगी अच्छा पसली काये को गिनने लगी कि जैसे हमको पसली से बना लिया था तो वैसे कहीं एक आध पसली से और कोई बना के कहीं रखी हो है ना है नहम हो इसका नाम होता है भ्रम है ना इसका नाम होता है भ्रम जिस हमको क्या तू ढूंढ है बंदे हम तो तेरे पास में है न ईश्वर कहाँ है जहाँ तुम्हारा संकल्प उठ रहा है उस संकल्प के मूल में ईश्वर बैठा है जब संकल्प शांत हो जाता है तो वहां ईश्वर बैठा है संकल्प जहां जहां दौड़ रहा है वहां वहां ईश्वर है संकल्प के प्रारंभ में है संकल्प के अंत में है संकल्प काल में है है ना अच्छा संकल्प के मूल देश में है संकल्प के दौड़ने वाले देश में है संकल्प के शांति देश में है संकल्प में आकार आने के पहले है संकल्प में आकार आने के समय है संकल्प में से आकार निकल जाने के बाद है तो नारायण परमात्मा तो ना? तुम्हारे जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी जब तुमको नहीं छोड़ता है तो जीवन काल में तुमको वो छोड़ के कहीं चला गया है ये सिवाय भ्रम के और कोई हो ही नहीं सकता कुछ तो ये क्या है कई इसका नाम कुदृष्टि है वो कुदृष्टि इसका नाम है कुदृष्टि परमात्मा तो बिल्कुल अपने पास है तो सर्वास्था निष्फला प्रेत्य परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है केवल परमात्मा है अपना आत्मा ही परमात्मा है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है और इसके सिवाय नारायण जो लोग भटक रहे हैं सृष्टि में निष्फल है उनका भटकना कुछ लेके नहीं आवेंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे ये उत्तेजनात्मक जितने आनंद होते हैं कुछ काम करने से होते हैं कुछ भोगने से होते हैं कुछ अभ्यास करने से होते हैं कुछ कोई खास तरह की हालत में पहुंच जाने से होते हैं ये टिकाऊ कोई नहीं होते तो मनुष्य केवल अपने सिर पर पाप का बोझ लेने के सिवाय और कुछ नहीं करता है सर्वाता निष्फला सर्वास्ता निष्फला सारी दृष्टियां निष्फल हैं क्यों कत्तमो मूला ये अज्ञान अज्ञानमूलक हैं अपने स्वरूप को न जान करके तुम दरदर के दरदर के भिखारी हो रहे हो अपने स्वरूप को न जान करके इसी से वर्णन करते हैं कि सारे शास्त्रों में अद्वैत की प्रशंसा और द्वैत की निंदा मिलती है एक भोले जी महाराज थे पहले तो आगरा में रहते फिर अनूप शहर में रहने थे ये जब कल्याण प्रारंभ हुआ तब उन्होंने कल्याण को बहुत आगे बढ़ाया हो परमहंस विवेक मणिमाला तो सब अंकों में उनके लेख निकलते वेदांत के बहुत अच्छे लेख निकलते फिर वो आलू वाले बाबा के स्थान से उपनिषाद ब्रह्मसूत्रता प्रकाशित तो हुए बहुत काम किया उन्होंने शंकरानंदी की भी जीका की तो उनके पास एक जयदेवी जी रहते तो मैंने ओले बाबा जी का दर्शन किया था कई बार मिलता जुलता था उनसे तो एक बार जय देवी आई जयदेवी भी बड़ी वेदांतें तो बोले स्वामी जी एक प्रश्न मैं करता हूं और तो मैं करते हूं उसका उत्तर दीजिए क्या तो बोले कि जैसे द्वैत की निंदा शास्त्र में मिलती है वैसे कहीं भी आपको अद्वैत की निंदा शास्त्र में मिली है, है? कहा भाई हमको तो नहीं मिली है द्वैत की नंदा तो मिलती है परंतु अद्वैत की नंदा तो शास्त्र में कहीं नहीं तो हैद्वैत ज्ञान से मनुष्य दुखी हो जाएगा तो द्वेष हो जाएगा कि वह नरक में जाएगा ऐसा तो कहीं नहीं मिलता बोले कि अच्छा वेदांत शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा है कि महावाक्य के अर्थ के अवगम के अतिरिक्त कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने का और कोई उपाय है नहीं है देखो एक बड़ी महिमा इसमें यह है कि वेदांत में समझदारी का आदर है वो बोध का आदर ज्ञान का आदर उसमें किसी चमत्कार का जोग युक्ति का आदर नहीं है एक नस दबा दी और दो घंटे तक बेहोश रहे हमारे एक मित्र हैं वो विदेश में ज्यादा जाते हैं उनके चेले बहुत हैं। तो कभी कभी आते हैं वो, तो खूब हंसते हैं हाँ। कहते हैं महाराज वहां तो सब परती जमीन पड़ी है है ना कि वहां के लोग तो कुछ जानते ही नहीं है अध्यात्म के बारे में ऐसे आके बताते हैं हो उनके हजारों चेले हैं विदेश में हाँ। और हंसते हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हमारे पास जब बैठते हैं जब हंसते हंसते लोट यहाँ भी देश में भी उनके हजारों चले हैं पाओ पकड़ के बैठ जाते हैं और हंसते हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं कहते हैं जब हमारे पास बिलायती लोग आते हैं तो हम कहते हैं देखो तुमने काम बहुत किया विश्राम करो छोड़ दो पांव को हाथ को है ना शरीर को छोड़ दो अपने मन को छोड़ दो है ना ढीला कर दो ढीला हाँ देखो क्या आनंद आता है असल में सारी शांति सारा विश्राम जो है ना कि जब मैं कह देता हूं कि छोड़ दो तो कोई कोई जो बैठ जाते हैं छोड़ देते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है तो कहते हैं वाह वाह आपने तो एक मिनट में हमको शांति दे दी वो कहते हैं हमको तो शांति प्राप्त हो गई यही ब्रह्मानंद होगा है ना इसी का नाम ब्रह्मानंद है हमको तो शांति प्राप्त हो गई है ना ऐसे हो ना विदेश में जाते हैं बड़े यहाँ के लोगों की बात सुना बड़े कैसे कैसे मंत्र कैसे कैसे बता देते हैं है और ध्यान कैसे कैसे बता देते हैं अब ये लोग जो विचार नहीं करते हैं कि ध्यान क्या होता है मंत्र क्या होता है देवता क्या होता है हैं? विचार नहीं करते हैं वो तो महाराज समझते हैं कि जैसे सट्टे में हजारों रुपए हम कमा लेते हैं लाखों कमा लेते हैं वैसे आए परमारथ के रास्ते में और लाखों कमा के चले जाएंगे वो बात नहीं है ये ये तो अनुभवों की बात है अनुभव स्वरूप वस्तु पंडिताई के साथ इसका कोई रिश्ता ही नहीं है उल्टा पलटा भी काशी के है ना सैकड़ों पंडित अभी मैं गया था शक्ति तो एक दिन काशी के एक बहुत बड़े पंडित थे हैं। वैदिक अग्निहोत्री वो तो नाव पर हमारे साथ गए घूमने तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी मन चंचल रहता है बहुत एकाग्र करना एकाग्र नहीं होता है तो क्या करना चाहिए तो मैंने उनको ये तो सोच लिया कि अगर ये बतावेंगे कि चंचल रहता है तो रहने दो क्या रह जाए हम तो ऐसे कह देते है ना लेकिन ये बात उनको नहीं कह सकते थे अच्छा तो पहली बात तो यही है अच्छा। फिर अच्छा भाई ईश्वर में लगाओ ये बात भी उनको नहीं कह सकते थे क्योंकि वेद का ज्यादा पंडित था तब उसको वेद में ही एक बात जो मन एकाग्र करने के लिए, लिए लिखी हुई है वो सुनाई तो बोले आ मैं तो कितने दिनों से ये वेद मंत्र पढ़ता था पर ये बात तो मेरे ध्यान में आई नहीं थी है ना तो पंडिताई के साथ भी परमार्थ का कोई संबंध नहीं है वो वहाँ के जो है ना वेदांत संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना काशीम तो वेदांत विभाग के जो अध्यक्ष वो हमारे तो तीस, तीस एक बरस से हमारे मित्र हैं मित्र ही नहीं है पूर्वाश्रम के संबंधी हैं तो हम लोग मिलते रोते हाय हाय वेदांत का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका हम उत्तर न दे सकें ऐसी कोई शंका है जिसका समाधान नहीं कर सकें हम दुनिया भर के सब मतों का खंडन करके वेदांत की स्थापना कर सकते हैं लेकिन शोक मोह हृदय में घेरे हुए हैं तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि शोक मोह जाए तो ये पंडिताई के साथ ये बहुत लोग पढ़ते लिखते हैं ना पंडिताई के साथ इसका संबंध नहीं है ये अनुभव का मार्ग है बोला अच्छा फिर आपको सुना त्मनोम युत्पत्म भविष्य वृत्या गौणं तुख्य ना मृलोह विस्फुिंगाई सृष्टियाचो उपाय सोवराय नास्तिदस्थन आश्रमास्त्रिधा मध्यमोत्कृष्टदेय तदर्थमनुकंपया स्व्धातु वैती नोनता दृढ़ परंते तैरय न अद्वैतम ते विरुते अद्वैत परिद्त तदेद उच्य सेना जीवात्म पृथकुर्भ्यकृत अधिक शंका और फिर उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं शंका के संबंध में एक ये, ये बड़ी बात है कि यदि जिज्ञासु की बुद्धि में शंका का उदय हो और फिर उसका समाधान किया जाए तब तो जिज्ञासु के अंतकरण में से संशय रूप दोष की निवृत्ति हो जाती है और उसके निष्ठाकरण होती है, और यदि जिज्ञासु के मन में शंका न हो तो फिर पहले उसके मन में शंका बढ़नी पड़ती है और उसका समाधान करना पड़ता है प्रक्षाला पंकज से अधूरा दस पर शरण अपने शरीर में पहले गंदगी कूद ले और फिर धोवे इससे तो अच्छा यह है कि गंदगी को अपने शरीर में उतक जाए तो इसी से वेदांत में पहले पढ़ने पढ़ाने की प्रणाली अलग और जिज्ञासुओं के शंका समाधान की प्रणाली अलग जो बड़े बड़े विद्यालयों में अध्यापक प्राध्यापक हैं वो वेदांत को अध्ययन अध्यापन की प्रणाली से पढ़ाते हैं इससे शास्त्र की रक्षा होती है और जिज्ञासु अपने समाधान की दृष्टि से प्रश्नोत्तर करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर पड़ता है अब प्रश्न भी जो व्यक्ति जितना अध्ययनशील होता है जितनी बुद्धि होती है प्रतिभा होती है उसके अनुसार होता है अब प्रश्न यहां ये है कि कहते हो कि संपूर्ण वेदों का तात्पर्य आत्मा और परमात्मा की सिद्ध एकता में है और वैष्णव आदि शास्त्र आदि जो सिद्धांत हैं वो आत्मा और परमात्मा की साध्य एकता मानते हैं और दूसरे जो द्वैतवादी हैं सांख्यादी ये तो द्वैत ही मानते हैं न सिद्ध द्वैत मानते हैं न साध्य द्वैत मानते हैं तो सिद्ध द्वैत में और साध्य द्वैत में क्या फर्क होता है ये बात जब पूछी ऊंची जिज्ञासा होती है तब समझ में आते हैं कि भाई हम वासना के कारण कर्तापन भोक्तापन के कारण देह आदि के साथ एक हो जाने के कारण सचमुच ईश्वर से अलग हो गए हैं जब हम उपासना करेंगे दुर्गाभ्यास करेंगे परमात्मा का ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते हम उससे एक हो जाएंगे ये जो हम ध्यान करके एक होंगे या चिंतन करके एक होंगे या अभ्यास करके एक होंगे इस एकता को साध्य एकता बोलते हैं कब भगवान की कृपा से एक होंगे भगवान के अनुग्रह से एक होंगे है ना उनकी भक्ति से एक होंगे उपासना से एक होंगे ध्यान से एक होंगे अभी तो हम अलग हैं बाद में एक हो जाएंगे तो ऐसी एकता को साध्य एकता बोलते हैं माने पहले साधन करो और साधन करते करते ध्यान करते करते परमात्मा से एक हो जाओगे तो ये जो एकता है ये जो भक्ति सिद्धांत में सायुज्य बोलते हैं ना सायुज्य जीव ने प्रयत्न किया ईश्वर ने अनुग्रह किया दोनों मिलके एक हो गए ये सायुज्य हुआ हो हाँ, पानी में पानी मिला दिया सोना गला के सोना में मिला दिया ये सब सायुज्य हुआ और अद्वैत वेदांती जिस एकत्व का वर्णन करते हैं वो साध्य नहीं है सिद्ध है माने वो कोई ध्यान करने से एकता नहीं होगी अभ्यास से एकता नहीं होगी वो कोई जीव के प्रयत्न से अथवा ईश्वर के अनुग्रह से वो एकता नहीं होगी वो तो एकता पहले से मौजूद है केवल नासमझी का पर्दा उसके ऊपर पड़ गया है इसलिए वस्तु को समझ लेने से अज्ञान का पर्दा मिट गया और एक तो पहले से ही है तो ये जो पहले से सिद्ध एकता है इसको वेदांत सिद्धांत में कैवल्य बोलते हैं ये पहले से मौजूद एकता का निरूपण करते हैं साधन साध्य एकता का निरूपण नहीं करते और योगाभ्यास से अथवा उपासना उपासनाभ्यास से प्रयत्न से अथवा अनुग्रह से जो एकता मिलती है वो उत्पाद्य होने के कारण विनाश्य भी वो होती है जहां ईश्वर की इच्छा से एक होंगे वहां ईश्वर की इच्छा से अलग भी हो जाएंगे और जहाँ अपने प्रयत्न से एक होंगे वहाँ प्रयत्न शिथिल होने पर वहां से अलग भी हो जाएंगे जहां वृत्ति के तादाद में से एकता होगी वहां वृत्ति ढीली पड़ने पर वो तादाद में छूट भी जाएगा इसलिए योग में जो एकता है और शात शैव गणपत्य वैष्णव सौर में जो एकता है उपासना में भक्ति में जो एकता है उसको साध्ध्य एकता माना जाता है और अद्वैत वेदांत जिस एकता का प्रतिपादन करता है वो सिद्ध एकता है वेदांत जो है वो साधक नहीं है ज्ञापक है माने वो किसी साधना का फल मिलता है कई बल्य के रूप में ये बात बताने के लिए आत्मा परमात्मा की एकता किसी साधन का फल है ये बताने के लिए वेदांत नहीं है बल्कि एकता है ही है अद्वैता है ही है आ, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं वो तो जैसी वस्पुष स्थिति है उसको समझाने के लिए वेदांत है तो नारायण एक ज्ञापक वचन होता है और एक साधक वचन होता है तो बोले अच्छा भाई वेदांत से तुम ये बात बता रहे कि आत्मा परमात्मा एक है परंतु वेदांत में ही तो इस बात का वर्णन आता है हम वेदांत से ही ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं अलग अलग हैं। तो बोले कैसे अलग अलग सिद्ध करते हो तो देखो ये सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ती है वो महाप्रलय के समय परमात्मा में लीन थी तो वहां जीव का जीवन तो नष्ट तो नहीं हो गया था वहां तो अपने पूर्व कल्प की वासनाओं को लेकर के जीव सोया हुआ था तो ईश्वर ने देखा कि देखो ये जीव अज्ञान का पर्दा अज्ञान की खोल ओढ़ करके और हमारे स्वरूप में सो गया है न ये जानता है कि हम परमात्मा में सो रहे हैं मोक्ष पुरुषार्थ नहीं और न तो ये अपनी वासनाओं को जागृत करके उनका भोग ही कर रहा है कि इसको धन मिले इसको भोग मिले और न तो ये धर्मानुष्ठान ही कर रहा है कि इसका अंतकरण शुद्ध हो तो श्रुति वर्णन करती है कि महाप्रलय में जीव की ये दशा देख करके कि न उसके पास इंद्रिय है कि संसार देखे और न तो उसके पास अंतकरण है कि भावना करे है और न उसके पास कोई विषय है कि उनका संग्रह करे अभिमान करे और न तो उसका अंत करण ही शुद्ध है कि उसके द्वारा वो तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को मिटावे और परमात्मा से एक हो जाए तब परमात्मा के हृदय में बड़ी करुणा का उदय होता है और जीव की देख करके कि किस जीव के हृदय में कौन सी वासना है? है ना उसकी वासना के अनुरूप उसको वासना तो लीन अंतकरण में थी और उसमें वो अविद्या के कारण अहम अहम करके सोया हुआ था तो भगवान ने तत्त वासना के अनुसार शरीर दे दिया ईश्वर ने तो कोई चिड़िया बन गया जिसके मन में आकाश में उड़ने की इच्छा थी उसको भगवान ने चिड़िया बनाया जिसके मन में ये सिद्धि की इच्छा थी हो कि हम आकाश में उड़े तो भगवान ने कहा अच्छा बेटा अब थोड़े दिन तुम है ना आकाश में उड़ने का भजा लो किसी के मन में ऐसा था कि हम पानी में रहें लेकिन गले नहीं है ना ये भी सिद्धि की इच्छा थी तो भगवान ने कहा अच्छा बेटा तो मछली हो जाओ अच्छा किसी के मन में अपने दुश्मन को सताने की बहुत इच्छा थी कि हम तो इसको काटेंगे है न तो भगवान ने उसको साफ बना दिया उसको बिच्छू बना दिया है न किसी के मन में भोग की वासना बहुत थी तो उसको अप्सरा बना दिया देवता बना दिया तो कहने का अभिप्राय ये कि ईश्वर पहले से मौजूद था सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वनिर्माण समर्थ और जीव भी पहले से मौजूद थे अमुक वासना वाले अमुक वासना वाले अमुक वासना वाले पहले से मौजूद थे और ईश्वर ने फिर समष्टि की सृष्टि करी ईश्वर को जीव को उपाधिया दी कि लो तुम ये अंतकरण लो तुम ऐसी इंद्रिय लो तुम ऐसा शरीर लो ये सब अपनी अपनी उपाधि लेकर के महाराज डोलने लगे तो ये संसार में जो जीव मनुष्य के रूप में पशु के रूप में पक्षी के रूप में भटक रहे हैं ये अपनी अपनी वासना के अनुरूप ईश्वर से उपाधि प्राप्त करके जन्म रहे हैं और रहे हैं तो उपाधि को जन्म देने वाला ईश्वर उपाधि का अभिमान करने वाला जीव और अपनी अपनी वासना के अनुसार तत्त गति प्राप्त करने वाला जीव सृष्टि का करता ईश्वर का अपनी वासना के अनुसार भोगता जीव जीव के मन में भोग की भी इच्छा होती है लिप्ता भी होती है और चिकीर्सा भी होती है करने की इच्छा भी होती है ये भी बात है और ईश्वर के मन में भोग की इच्छा नहीं होती लिप्सा नहीं होती उसके मन में केवल चिकीर्सा ही होती है करने की इच्छा और ब्रह्म में ये देखो अपने जीव और ईश्वर जीव और ईश्वर पने का भेद उपासक लोग कैसे मानते हैं ये आपको सुनाते हैं योग भाष्य में एक जगह लिखा है कि जो खाए के खुश हो सो जीव और जो खिलाए के खुश हो सो ईश्वर विज्ञान विज्ञान भिक्षु ने विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर जो वार्तिक लिखा है का उसमें बिल्कुल स्पष्ट अपने भोग से जो संतुष्ट होता है सो जीव और जो दूसरों को भोग दे करके संतुष्ट होता है तो ईश्वर ऐसे जीव ईश्वर का भेद निकाय है भाई जो दुनिया के भोग में लग जाए सो तो जीव और जो जीव को उसके कर्मानुरूप भोग का दान करे उसका नाम ईश्वर तो बोले भाई ये सृष्टि बनने के पहले भी कर्तापन और भोगतापन था उसी के अनुसार सृष्टि बनी तब ये बात सृष्टि के पहले तो जीव और आत्मा के पृथक्व का निरूपण मिलता है ओ तो, हो पृथक हो तो प्रागुत्पत्ति प्रा सृष्टि की उत्पत्ति के पहले क्यों करते हो जैसे श्लोक है ना उसमें उत्पत्ति का अर्थ विस्पत्ति किए बिना नारायण और नारायण ये उत्पत्ति श्रुति के पहले जो तो आत्मा उत्पत्ति वर्णन करने वाली श्रुति जो श्रुति है ईश्वर और जीव के विभाग का वर्णन करने वाली उस तो श्रुति के अनुसार ऐसे कहो कि ये जब इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी काल में ठीक ही उत्पत्ति सब अलग अलग थे और उनको जताने वाला ईश्वर उसी ने फिर तत्व तस्वीर उसी ने सृष्टि का निर्माण किया और उसने प्रवेश किया और जीवन आत्मा उपनिषदों में ही लिखा है तो इससे है की उपनिषद जो है वो प्रलय काल में भीश्वर का भेद मानते हैं कौन से ये निर्णय होता है कि वो प्रलय काल में भी ईश्वर ईश्वर आत्मा मानते है नारायण ना और सब की सब सृष्ट जो है वो है की हैचना है न और रचना का वर्णन हुआ है ऐसा भी जसाग्य है विश्व का जैसे आदमी अनेक निकलती हैं इसी प्रकार परमात्मा ने जीव रूप चिनकारी निकलती है तो इन सब बातों को देख बालों पड़ता है जीव और ईश्वर का भी तो देखो ईश्वर और जीव भी कई बात समझ में आती है पहले लगाते हैं ना तो जानकार लोग होंगे बड़ी बड़ी संख्या का ऐसा विभाग वो कर देंगे पहली ही बार में और बच्चा हो गये तो वैसे तो, गये तो। इतनी बार एक बार भाग दिया तो इतना बचा फिर दोबारा भाग दिया तो इतना बचा फिर दोबारा भाग दिया तो इतना बचा है ना लकी वो है वो अलग अलग आती है और फिर बोले शेष भी बच गया कोई तो ये बच्चों का भाग हुआ ना और गणितज्ञों का जो भाग होगा वो एक ही एक ही चोट में हो ऐसा विभाग कर देंगे कि शेष कुछ न बचे बिल्कुल शून्य आ जाए कट जाए तो ये समझाने की रीति जो है वो बच्चों के लिए जुदा जुदा होती है और बड़े बूढ़ों के लिए जुदा जुदा होती है तो देखो ये शरीर जीव नहीं है और इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है जो कर्म के अनुसार फल देता है ये बात विस्पत्ति बढ़ाने के लिए कही गई है विस्पत्ति बढ़ाने के लिए क्या कि हम देह नहीं है देह नहीं था जब भी हम थे देह नहीं रहेगा जब भी हम रहेंगे तो हम अन्नमय कोष के बने हुए नहीं है हम प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष से युक्त वाले हैं ये बात बताने के लिए तो अगर दुनिया भर में वेदांतियों को कह दिया जाए कि तुम तो गांव गांव में वेदांत की बातधारा खोल और लोगों को ये ये से भरे हो है ना नए नए बच्चे पैदा होते जाएंगे दुख लोग भी रहेंगे है ना जिनकी बुद्धि जो है वो कमजोर पड़ जाएगी ऐसे लोग समझाओगे के बाद आत्मा रहता तो अब सनापन बन जाओ बुढ़ भी श्राद्ध करते हैं मूर्ख लोग भी करते हैं बच्चे भी बाप बन जाए तो बच्चे है। क्यों तो बोले बाद भी आत्मा है है ना ये विश्वास बिना विज्ञान के और बिना वेदांत के स्वाभ के ये विश्वास बैठा देते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है कितना उपयोगी है।, है देह से न्यारा आत्मा है सब लोग प्रशिक्षित ही होंगे विश्वास के आधार पर स्थिति को करना नहीं है, है? दुनिया में विश्वास नाम के तत्व की आवश्यकता है ही नहीं नारायण तो ये ये जो धनी धोरी और पढ़े लिखे लोगों का विचार है कि संसार में श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता कोई ऐसा समय आवेगा जब नहीं रहेगी तो वो गलत है देखो हम सारी बात पूर्व पक्ष के आप अच्छा वेद पर विश्वास करना चाहिए ये बात आई कि नहीं आई वेद पर विश्वास नहीं करोगे तो श्राद्ध कैसे आद के, के तात्पर्य का निर्णय कैसे करना चाहिए ये सीखने की रूचि पैदा होगी कि नहीं होगी है? तो देह से अतिरिक्त आत्मा है और मरे हुए माँ बाप का जब श्राद्ध करना चाहिए तो चिंता जो माँ बाप हैं उनके ऊपर कितनी श्रद्धा करनी चाहिए तो एक और तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा दूसरी ओर अपने को देह से अलग जानना तीसरी ओर वेद पुराण पर श्रद्धा और तीसरी ओर हमारे किए हुए श्राद्ध का फल हमारे पितर तक पहुंचाने की कोई मशीनरी है बोला ईश्वर का कोई ऐसा विधान है कोई ऐसा विधाता है जो हमारे द्वारा किए हुए श्राद्ध का फल पितर तक पहुंचा दे और नहीं तो अगर न मिले तो तो जैसे मनी ऑर्डर वापस आता है ना है ना जिसको भेजो उसको न मिले तो करने वाले के पास वापस तो जो करता है श्राद्ध का उसको फल जो है वो वापस आ जाए मिल जाए वस्तुतः कर्म का फल कर्ता को ही मिलता है यही वेदांत का सिद्धांत है वेदांत का सिद्धांत बना तो आपको ये नमूने के तौर पर बताया कि इस तरह से देखो तो ये बात मानने की भी जरूरत है कि आप देह से आत्मा अतिरिक्त है ये विवेक की कक्षा में आता है कि नहीं आता है अच्छा फिर हमारी आँख कैसी बनी और चीटी की आँख वैसी बनी और सांप की आंख वैसी बनी और सांप के पास हाथ पाँव नहीं और चिड़िया के पास दो ही पांव उड़ने का ये भेद कैसे बन गया कई वासना के अनुसार बन गया तो ये शरीर का निर्माण जो होता है समुद्र में तरंग कैसे उठती है वायु से जब सबकी मिट्टी एक है तो अलग अलग शरीर कैसे बना जब सबके पंचभूत एक हैं तो अलग अलग भोग और अलग अलग बुद्धि और अलग अलग शरीर का निर्माण ये कैसे बना कैसे पूर्व कर्म की सिद्धि होती है पूर्व कर्म के अनुसार भगवान सबको देते हैं अच्छा अब ये सब बात होने पर भी ना? तो ठीक है ये जो बात पूर्व सृष्टि के संबंध में कही गई है प्राग ऐसा तत्मस्यादि महावाद के ज्ञान की उत्पत्ति होने के पहले सही है वित्पत्ति के पहले सही है और यदि ये ज्ञान हो जाए आप तो पंचदशी में पढ़ते होंगे ना जीव भोग्यम ये संसार किसने बनाया बोले ईश्वर सृष्टि है मिट्टी पानी आग हवा आत्मा किसने बनाया ईश्वर ने बनाया है? और ये हमारी पत्नी और ये हमारा बेटा और ये हमारा मकान और ये हमारा पैसा ये किसने बनाया जीव ने बनाया तो जीव की बनाई हुई सृष्टि जुदा और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जुदा ये तो साफ ही बंटवारा मालूम पड़ता है ना तो एक जीव और एक ईश्वर ये बात तो वेदांत से भी सिद्ध होती है जीवात्म मनो पृथक वंजक प्रागुत्पत्ते प्रकर्तिम कर्म कांड श्रुति है तुम करता हो तो बहुत बढ़िया बताया पाप पुण्य का विभाग आपको मालूम होवे कि पाप से दुःख मालूम पड़ होता है और पुण्य से सुख मिलता है तो आपको कितने लाभ बताए ये जो वेदांत वेद में वेदांत में ये बात बताई गई ना? कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है और जन्म के पहले भी आत्मा थी इससे एक तो देह से जुदा आत्मा है ये ज्ञान हुआ दूसरे पाप पूर्ण भी कोई चीज होते हैं जिनका फल होता है तो पाप मत करो पूर्ण करो है ना अच्छा और वासना के अनुसार पुनर्जन्म होता है नरक स्वर्ग आदि होता है तो वासना को शुभ बनाओ अथवा नष्ट करो तो शुभ बनाओ तो भक्ति का समर्थन हो गया देखो पाप पूर्ण से तो धर्म का समर्थन हुआ और वासना को शुभ बनाओ इससे भक्ति का समर्थन हुआ है और वासना को मिटा दो इससे जोग का समर्थन हुआ है तो इस तरह से जो लोग शास्त्र के एक अंश को प्रमाण और एक अंश को अप्रमाण मानते हैं है ना उनकी तो सारी बात कट गई ना ये तो बड़ा उपयोगी है ये बहुत बहुत उपयोगी वस्तु है और फिर वेद की व्याख्या की रीति आ गई कहा विधि है कहाँ परिसंख्या है कहा अर्थवाद है है ना? ना रहा है। ये वेद की व्याख्या की रीति जब कर्मकांड में आ जाती है तब उपनिषद की व्याख्या समझने में सहायता प्राप्त होती है सुगमता हो जाती है तो वेद पर श्रद्धा हुई वेद की व्याख्या करने की रीति आई है ना? और देहातिरिक्त आत्मा है ये विश्वास हुआ पाप पूर्ण की सिद्धि से धर्म की सिद्धि हो गई और शुभ वासना करने से उपासना की सिद्धि हो गई और वासना क्षय करने की रीति यदि जन्म से बचना चाहते हो तो वासना क्षय करो योग की सिद्धि हो गई अब तो केवल एक ही बात तो अटकी रह गई ना नो क्या ज्ञान बना हुआ है तो जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक सच्चा आनंद सच्ची शांति सच्चा सुख नहीं है है ना बेवकूफी में आदमी पड़ा रहे फंसा रहे और अपने को सुखी भी माने है ना? तो लोग तो हंसते ही हैं, कि देखो ये कितना बेवकूफ है है ना? एक व्यापारी ने व्यापार किया बड़े धोखे में पड़ गया हो किसी मिनिस्टर के बेटे के चक्कर में पड़ गया हो वो बेटे ने लाखों रुपए का नुकसान करवा दिया ले लिया लग गया अब वो समझता था कि हमारे करोड़ों रुपए की आमदनी होने वाली है तो मिनिस्टर के बेटे ने लाखों लिया और करोड़ों की आमदनी का विश्वास दिला दिया और वो समझे कि हम बड़े बुद्धिमान और जो लोग उस बेटे को समझते थे वो हंसते थे ये बड़ा बेवकूफ है ना ये बेवकूफी में मजा ले रहा है तो बाद में क्या हुआ जब पर्दा खुला तो दुखी हो गया कि नहीं तो ये संसार के जीव जो हैं वो जब अभिमान करके खुश होते हैं तो विद्वान लोग हंसते हैं कि इनका अभिमान टूट जाएगा चाहे धन का अभिमान हो चाहे सुंदर स्त्री का अभिमान हो